लाली लाली डोिया में लाली रे दुल्हनिया पिया की प्यारी भोली भाली रे दुल्हनिया लाली लाली डोली में लाली रे दुल्हनिया पिया की प्यारी भोली भाली रे दुल्हनिया मीठे बहन तीखे नैनो वाली रे दुल्हनिया पिया की प्यारी भोली भाली रे दुल्हनिया लौटेगी की भर हमें न भुलाना लड्डू पेड़े लाना अपने हाथों से खिलाना लौटेगी की भर हमें न भुलाना लड्डू पेड़े लाना अपने हाथों से खिलाना तेरे सब रातें होंदी वाली रे दुल्हनियाँ लाली लाली डुलिया में लाली रे दुल्हनियाँ पिया की प्यारी भोली भाली रे दुल्हनियाँ हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार तो साहब तीन हफ्ते की मुसलसल यात्रा के बाद वापस घर पहुँच गए वो कहावत है ना लौट के बुद्धू घर को आए तो नहीं साहब हम बुद्धू तो नहीं हैं मगर लौट के घर जरूर आ गए बुद्धू और इस बीच में आपको बताएं कि आप सोच रहे होंगे कि साहब ये तीन हफ्ते गायब थे मगर इनकी बातें तो हमको सुनाई पड़ती रही तो भैया बातें इसलिए सुनाई पड़ती रही क्योंकि मैं बातों का खजाना भर के गया था और वो बातें जब आप सुन रहे थे तो उस वक्त मैं भी सुन रहा था चलिए तो अब आपको ये बता दूं कि मैं कहां गया था क्यों गया था और जो मैं गया उस बीच में मेरे साथ क्या क्या हुआ अरे साहब अजीबोगरीब गरीब घटनाएं हुई और उन अजीब और घटनाओं के साथ एक और भी बात हुई मुझे विचार करने के लिए कुछ मुद्दे मिले और अनुकरण करने के लिए एक व्यक्ति कहू उसको या एक शख्स या एक ऐसा मॉडल मिला मुझको जिसको कि मैं समझता हूं मैं तो खुद को बहुत बहुत ऊंची नजर से देखता हूं मगर जब मैं जिस व्यक्ति का जिक्र करूंगा आपसे जब उनके बारे में बताऊंगा तो सच पूछिए आप भी मान जाएंगे भाई साहब मैं भी अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया तो चलिए साहब बात शुरू करते हैं हमारी ये जो यात्रा थी ना इसमें तीन विवाहों में जाना शामिल था और तीनों विवाह जो हुए वो हमारे संबंधियों के ही थे किसी के पोते पोती के किसी के बेटे बेटी के वगैरह वगैरह तीन विवाहों में से दो में मैं वर पक्ष की ओर से था और एक में वधू पक्ष की ओर से तो सबसे पहली बात तो आपको यह बता दूं कि मतलब चूंकि मैं कहानी तो बाद में बताऊंगा मगर एक पहले विचारधारा आपको बता दूं कि ये मैंने विवाह ऐसे देखे जहां पर कि वर और वधू पक्ष लगता ही नहीं था कि दो पक्ष हैं वहां पर वो दोनों पक्ष इस प्रकार से घुले मिले थे कि, कि किसी भी किस्म के डिफरेंसेस या आ, मनमुटाव मुझे देखने को नहीं मिले तीनों विवाहों में तो चलिए साहब अब पहला विवाह जो था वो देहरादून शहर में था हाँ देहरादून शहर कहना गलत होगा क्योंकि अब विवाह क्या था कि वहां पर देहरादून के पास एक रेजोर्ट है क्या नाम था उस रेजॉर्ट का देखिए हमारे हमारी जो विकिपीडिया है, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर बोली नाम नहीं याद पुरानी मसूरी मतलब मसूरी जाने वाली पुरानी सड़क पे वो रिजोर्ट था और सड़क से थोड़ा सा हटके तो साहब उस रिजॉर्ट में इंतजाम थाने का और ऑब्वियसली जैसा होता है क्योंकि रेजोर्ट था तो वहाँ पर तो लगातार गेस्ट्स का आना जाना लगा रहता है तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तकरीबन 12 एक बजे दिन में उस समय तक कुछ गेस्ट्स ने कमरे खाली नहीं किए थे तो साहब ऑब्वियसली हमको कमरे नहीं मिले मगर इस इंतज़ार में कोई मतलब जैसे बोलते ना मन में कोई खटास नहीं आई क्यों नहीं आई क्योंकि बेहतरीन भोजन का इंतज़ाम दोपहर का हम साहब दिल्ली गए थे और दिल्ली से हम शताब्दी एक्सप्रेस में बैठकर देहरादून गए और देहरादून में रेलवे स्टेशन पर हमको एक बढ़िया सी कार में बैठा दिया गया और वो कार घुमावदार रास्तों से होते होते हमको उसने रिजॉर्ट तक पहुंचा दिया हाँ आपको ये बता दें कि ये रेजॉर्ट मेन रोड से थोड़ा हटकर था और भाई साहब हटकर ही नहीं वो बड़ा खाई खड्डे वाले रास्ते में से हटकर था खैर तो खड़ी चढ़ाइयाँ खड़ी उतराने और साहब हम वहाँ पहुँच गए तो अब साहब जैसा मैंने आपको बताया कि कमरा नहीं था तो हम बढ़िया उत्तम भोजन करने के लिए चले गए भोजन भोजन करके कमरा भी मिल गया और साहब पहला दिन हमारा देहरादून हम इस आशा में थे कि भाई यहाँ पर तो बढ़िया मौसम होना चाहिए मगर साहब वहाँ भी चालीस डिग्री टेम्परेचर था और कमरे के अंदर ए में बैठने पर ही राहत थी क्योंकि हम सज धज कर संध्या काले यानी जब संध्या काल में कुछ कार्यक्रम भी था संध्या काले हम उतरे कि चलो वॉक करके आते हैं अरे भाई साहब हम मुश्किल से 500 मीटर हमने वॉक किया होगा वो ऊंची नीची खड़ी -नी, खड़ी और बैठी चढ़ाइयों के ऊपर मगर उन 500 मीटर्स में हम पसीने से तरबतर हो गए तो हमें अपनी पत्नी का वो भाषण याद आया कि आपको लगता है कि आपके पसीने में बदबू नहीं आती मगर दूसरों से पूछिए कि उन्हें आपके पसीने से कितनी तकलीफ होती है अब साहब डेफिनेटली होती होगी मैं तो ये बात इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दूसरे ही ये बात बता सकते हैं और इतने खुले ढंग से तो पत्नी ही बता सकती हैं क्योंकि मित्र भी हिचकिचा जाते हैं आपकी बुराइयाँ बताने में और ख़ासतौर से पसीने से आने वाली बदबू की बुराई बताने में तो बहुत से मित्र हिंचचा जा जाते हैं जैसे हम भी अपने कुछ मित्रों को नहीं बता पाते कि भाई साहब आपके पसीने में इतनी बेहद बदबू आती है कि अगर आप हमारे पास न बैठें तो हम आपकी दोस्ती की शिकायत नहीं करेंगे खैर तो साहब हम मतलब शाम हुई शाम को बढ़िया फिर साहब शाम का समय कुछ कार्यक्रम भी था और उसमें फिर भोजन तो साहब सुबह भोजन किया शाम को वहाँ पर एक चाय की अड़ी लगी हुई थी चाय की अड़ी आप समझते हैं अड़ी मतलब बेसिकली मेरे ख्याल से शायद चाय की दुकान अड्डा इस टाइप की चीज़ें तो चूंकि खुला इलाका था तो कुछ लकड़ी की बेंचें वेंचें डाल के उस पर उन्होंने इंतजाम किया था कि बैठ जाइए या खड़े रहिए और चाय पीजिए और साहब उसके साथ में बढ़िया टोस्ट भैया हम तो रोक ना पाए अपने आप को हमने कहा साहब इसमें मक्खन थोड़ा ज़्यादा लगाइए उन्होंने कहा साहब क्या मलाई भी लगाते हैं। हमने कहा नहीं, नहीं नहीं मलाई वाला तो चीनी के साथ खाएंगे तो खैर साहब वो भी खाया वो भी खाया और चले तो थे नहीं तो किसी तरह से पेट में ठूस के हम साहब बैठ गए उसके बाद शाम का कार्यक्रम शाम के कार्यक्रम में वाह क्या उम्दा लजीज देखिए ये पहला दिन है इसलिए मैं उमदा लजीज ये सारे शब्द आपको बता रहा हूं क्योंकि नब्वे दिन जब ये कार्यक्रम हुआ तो हमने उसको बढ़ा दिया आगे चले जाओ भैया हमको ये चिल्ली पनीर नहीं चाहिए और पहले दिन तो चिल्ली पनीर ढूंढ ढूंढ के मांग रहे थे तो खैर साहब उसके बाद रात में दिव्य भोजन उसके बाद आराम हा यह था कि दिव्य भोजन के बाद मात्र चालीस कदम चल के अपने कमरे तक पहुंचना था मगर मन ये कर रहा था कि भैया किसी न किसी तरीके से अगर कोई पहुंचा देता तो अच्छा लगता मगर कौन पहुँचाता भाई खैर साहब तो उस शादी में बहुत से रिश्तेदारों से मुलाकात हुई और ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनसे हम मिलना तो बहुत शिद्दत से चाहते थे मगर किसी न किसी कारण से मिल नहीं पाते थे बात बहुत शिद्दत से करना चाहते थे मगर आप सोचिए शिवा आलस के और क्या कहें कि उनसे बात नहीं कर पाते थे तो भैया मेरे ये मित्र और मेरे परिचित और रिश्तेदार और मेरे सगे संबंधी जो भी इस पॉडकास्ट को सुने वे कृपया मुझे क्षमा कर दें मेरे आलस्य को क्षमा कर दें क्योंकि मैंने आपसे भरपूर बातें तो करनी मगर अब दोबारा फिर आप उम्मीद करिए कि मैं फ़ोन पर भी आपसे बात करूँगा तो भैया ये मुश्किल लगता देखिए वहां तो बात करना मैं आप, आप से बात कर रहा हूं श्रोता हूं सहमत हो जाइए क्योंकि जब आपके पास करने को कुछ नहीं हो तो बात करने से ज्यादा बढ़िया तो और कुछ काम ही नहीं है देखिए मेरी पत्नी ने ढूंढ ढांड के निकाल दिया उसका नाम है था पुनर्नवा रिजोर्ट तो चलिए साहब आगे चलते तो अब ये पुनर्नवा रिजॉर्ट में हमने दो दिन शानदार दिन गुजारे और उसमें से अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे और वहाँ से सामने वो हाथी माथा नाम की जगह दिखाई पड़ रही थी जो मसूरी का टूरिस्ट स्पॉट है और बहुत से टूरिस्ट स्पॉट वहाँ से दिखाई पड़ते थे तो साहब वहाँ बैठे और नाश्ते की टेबल पर तकरीबन दो ढाई घंटे बैठे रहने पर इतने पुराने कहानी किससे बातें होती रही कि पूछे हमने उसमें अपने जो हमारे छोटे भाई थे उनके किस्से उनके बच्चों को बताएं। जब उनके बच्चों को बताएं तो सब हंसी के फवर रुक नहीं रहे थे हाँ जो हमारी बहनें दिवंगत हो चुकी हैं उनका जिक्र आया तो आंखों में आंसू भी भराए मगर वो यादें जो इतनी मीठी यादें थी वो ताजा हो गई तो मैं तो साहब उन आंखों के आंसुओं को बिल्कुल तवज्जो नहीं देता मैं तो कहता हूं कि वो मीठी यादें दोबारा से यानी दोबाला हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था खैर साहब तो देहरादून की शादी में इस तरह से खाना पीना बढ़िया दृश्यावली और दोस्तों रिश्तेदारों से मुलाकात बातचीत बहुत मजा उसके बाद साहब दो दिन के बाद वापस जाना पड़ा हाँ यहाँ पर आपको ये बता दें कि साहब देहरादून से जो हमारी ट्रेन थी ना वो थी तो शाम को पाँच बजे वापस दिल्ली आने के लिए मगर भाई साहब पता नहीं हमारी बुद्धि कैसी हमने सत्रह बजे को दो बजे समझ लिया और साहब हम स्टेशन पहुँच गए दस बजे दिन में भैया दस बजे हमें लगा कि तीन घंटे गुजार लेंगे एक बजे तो गाड़ी आके लग जाएगी तो ए में जा बैठ जाएंगे मगर साहब काहे को गाड़ी एक बजे आवे गाड़ी तो शाम को पांच बजे थी अब साहब देहरादून स्टेशन पे आपको एक अजीब और गरीब बात बताएं वहां पर एक तरफ कहीं पर शायद मेरे को लगता है कि वो पार्सल ऑफिस था लोग बाग अपना स्कूटर बुक करा के वहां लाते थे या मोटरसाइकिलें और भाई साहब प्लेटफॉर्म पे से वो मोटरसाइकिल चलाते हुए बाहर जाते थे मैंने अनेक यानी किसी छोटे मोटे स्टेशन को देखा होता है वहां पर मोटरसाइकिलें ऐसे चलते हुए तो चलिए मान लेता मगर देहरादून स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक के ऊपर बाकायदा मोटरसाइकिल और स्कूटर चलते हुए चमत्कार था सर है हाँ तो बताइए रहा था कि देहरादून स्टेशन पे तकरीबन छह घंटे बैठने और साहब वो छह घंटे बैठने का नतीजा ये हुआ कि हमारे बूढ़े शरीर के घुटने देखिए बूढ़ा शरीर मैं कह रहा हूं आप ना कहिएगा <laughs> बूढ़े शरीर के घुटने जवाब दे गए और भाई साहब जब हम उठ के खड़े हुए ना अच्छा अब आप पूछेंगे कि भाई साहब ये छह घंटे आप बैठे क्यों रहे साहब बैठे सिर्फ इसलिए रहे कि भैया स्टेशन पर दरकिनार भीड़ थी जबरदस्त भीड़ थी तो अगर आप अपनी कुर्सी से उठा देते अपना मतलब छोड़िए पृष्ठ भाग तो भाई साहब कोई दूसरा वहां पे घुस जाता मैं तो यही बताऊं कि मैंने तो भाग को उठने ही नहीं दिया पड़ा ही रहने दिया नीचे मतलब हाथ पैर बढ़ा के सामान ले लिया मगर वो नहीं उठने दिया तो खैर साहब अब हमारी धर्मपत्नी हमसे तो युवा ही है उनको कोई तकलीफ नहीं हुई हमें इस बात का भी बेहद अफसोस रहा अरे तो अरे भाई अरे इसमें अरे की क्या बात है भाई कंपटीशन तो आप ही के साथ कर सकते हैं जिसके साथ में रहते हैं उसी से कंपटीशन करते तो साहब खैर उसके बाद साहब देहरादून से बैठे हम भैया लौटते वक्त आपको हम सच बताएं आते वक्त तो हम एसी में आए थे एसी मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको अरे चेरकार उसमें आए थे लौटते समय भाई साहब हमने एग्जीक्यूटिव चेयर कार में एडमिशन एडमिशन नहीं यार सॉरी सॉरी क्या बताएं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते साला एडमिशन ही आ गया रिजर्वेशन करा लिया था तो भाई साहब वो रिजर्वेशन जो हमने कराया था ना एग्जीक्यूटिव क्लास में उसमें बड़ी तकलीफ हुई हमको हम आपको सच बता रहे एग्जीक्यूटिव क्लास में मत जाइएगा आप पूछें क्यों भैया ऐसा क्यों है अरे साहब ये तो सही है कि कुर्सियां दो ही दो होती हैं चौड़ी भी होती है ये सब बात आपकी मान भी है उसमें भी कोई कमी नहीं भाई साहब इसमें जगह लोगों के लिए उन्होंने ये चेयरकार बनाई थी एग्जीक्यूटिव चेयरकार खैर साहब हम तो भैया बैठ गए उसमें अब जब पैर फैलाए तो पता चला सामने कहीं टिकाने की जगह ही नहीं अब यार कितनी देर तक ऐसे पैर फैलाए लटकाए बैठे रहे पैर में दर्द भी हो रहा है सब कुछ किसी ने कहा हमारी पत्नी हमसे बोलती है कि भाई साहब आपके पैर नीचे लटके हुए उसकी वजह से तकलीफ हो रही हमने कहा ऊपर कैसे रखें अब तो पैर मोड़ते नहीं बन रहा है खैर साहब तो खैर भैया पहुंच गए साहब दिल्ली दिल्ली पहुंचे तो हमारी एक टैक्सी हम लोगों ने रखी हुई थी भैया वो टैक्सी जब आई तो हमने ड्राइवर साहब से कहा कि ड्राइवर साहब एक अटैची आगे ही रख दीजिए ड्राइवर साहब थोड़ा हिचकिचाए बोले नहीं साहब हम ऊपर रख देते हमने कहा यार इसमें क्या है तो फिर उन्होंने धीरे से कहा आगे भाभी जी बैठी हैं हाँ? भाभी जी बैठी हमने कहा यार ये क्या चक्कर है तो खैर साहब पता चला कि मतलब ड्राइवर साहब की भी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है ना तो साहब उनकी गर्लफ्रेंड थी जिनको कि वो भाभी जी बता रहे थे हमने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं अब चलिए ड्राइवर साहब की भी है हमारी नहीं है तो हम क्या करें खैर साहब 12 बजे रात में घर पहुंच गए सो गए उसके बाद दिल्ली से हम वापस हैदराबाद आए तीन दिन के लिए और साहब हैदराबाद से हम फिर चले अगली यात्रा पर यह यात्रा हमारी बेंगलोर के लिए थी साहब बेंगलोर की यात्रा ये बहुत मज़ेदार थी क्योंकि इस यात्रा के दौरान हमारा जन्मदिन भी पड़ना था आपको याद है ना उन्नीस जून आपने सब ने मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं कहा है अभी तक <laughs> कुछ लोगों ने कहा अलबत्ता ये बात मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं मगर जिन्होंने नहीं कहा वो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कह दें हम इतना भी स्वीकार कर लेंगे मगर भैया कह जरूर दीजिएगा खैर चलिए तो इस बीच में 19 जून भी पड़ गया तो साहब बर्थडे के दिन तो ऑब्वियसली यार हम राजा थे हाँ ये अवश्य हुआ कि हमारी बेटी और हमारी पत्नी हमसे यह शिकायत करते रह गए कि साहब आपने ये नहीं बताया कि हम क्या गिफ्ट दे और नतीजतन कोई गिफ्ट नहीं दी गई और फिर तो बर्थडे बीत गया जब बीत गया तो बात गई तो इस प्रकार से हम अभी अपनी शिकायत दर्ज करा दे रहे हैं कि भाई साहब आप लोगों ने बर्थडे पर हमें गिफ्ट नहीं दिया अरे आखिरकार आपको भी तो सोचने का कुछ है मैं मान लीजिए मना करता हूं कि कमीज मत दीजिए तो क्या आप सचमुच में मान जाएंगे कि कमीज दें? ये क्या बात हुई अच्छा, अच्छा, दिलाई तो साहब चलिए ठीक है तो अब अब बर्थडे हो गया साहब साहब उसके अगले दिन हम गए भैया शादी शादी का का का इंतजाम इंतजाम था था भाई ये क्या क्या जगह थी अरे नाम यार सोच के बताती है बनरहट्टा इलाके में यानी जो कि हमारी बेटी जहां रहती है यानी जहां थे बेंगलोर में उस उस जगह से से 48 किलोमीटर किलोमीटर नहीं सॉरी दूर था साहब साहब तक तक गए हमारे मित्र ने हमको हमको छोड़ा और वहां तक जाने में में तकरीबन डेढ़ पौने घंटे लगे मगर जब हम उस में पहुंचे हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई इतनी हरियाली और साहब उसके जो कमरे वो कमरे नहीं उनको हॉल कहना बेहतर होगा उसके बाद यहां भी साहब शुरुआत चाय की दुकान और खाने से खाने का तो मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये बताइए साहब आप लोग भी सोचिए कि भैया जब ये शादी ब्याह होते हैं तो इतने तरह के खाने क्यों रखे जाते हैं? यार दाल रोटी सब्जी मान लीजिए दो सब्जी रख दीजिए वहां तक तो ठीक है भाई साहब आठ सब्जियां रखने का क्या मतलब है अब साहब वो भी उसके बाद अब लोग कहते हैं भाई फलाने की मतलब पता नहीं किसको क्या पसंद आवे अरे यार तो दो दिन के लिए कोई आदमी आपके पसंद का खाना भी खा सकता है ना उसको क्या पसंद आवे हर समय उसको अपनी ही पसंद का खाना खाए ये थोड़ी होता है मतलब ये मेरा ख्याल है मेरा विचार है आप सोच लीजिए तो साहब तरह तरह के व्यंजन भैया दिन का खाना उसी प्रकार से शाम की चाय चाय के साथ में यानी अभी बंदे ने दो बजे खाना खाया और चाय के साथ में फिर समोसे और कटलेट यार अब सवाल यह है कि आप ये कह सकते हैं हाँ देखिए साहब उस जगह का नाम मिराया ग्रीन्स है मैं नाम खाली इसके बता रहा हूं कि आप लोग भी अगर आगे कहीं आपको बेंगलोर में शादी करनी हो ना तो भैया मिराया तो भैया हमारे जैसे व्यक्ति ये जो साधु के व्यक्ति है, जिनके भोजन बड़े सीमित है मतलब हम ज्यादा खा नहीं सकते न? आपको तो पता है अरे वो बैरियाट्रिक सर्जरी की वजह से मगर भाई साहब हमारे सामने आप तरह तरह के समोसे तरह तरह के मतलब कटलेट ये सब ला के रखिएगा तो कैसे हमारा गुजारा होगा आप ये बताइए और बंदे ने दो बजे दिन में खाना खाया चार बजे पाँच बजे शाम को आप उसको फिर ठुसवा देते यार हमें यह बात कुछ पसंद नहीं आई खैर मगर पसंद आए या ना आए पेट तो आपको मजबूर कर देता है कि भाई साहब जरा उधर देखिए और पेट जो है ना वो डायरेक्ट नहीं बोलता पेट जबान पर पे आता है जो लपलापाने लगती है तो साहब हमारी जबान भी लपलपाई और भाई साहब हमने खा लिया जब खा लिया उसके बाद हम सोचने लगे यार ये तो गलत कर दिया। फिर खाने का इंतजाम सोच रहे अच्छा यहां पर साहब आपको एक बात बता दो भाई साहब मैंने यहां पर चाय कॉफी सिर्फ दिन में दो बार पी है वो इसलिए कि मैंने सोचा यार खाने की जगह पर इन सब चीजों को भर लेने से खाने की कोई सामान छूट ना जाए ठीक है अच्छा साहब अब देखिए मैं बाकी सारे खानों का तो जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि आपकी जबान लपलपाने लगे इसका मुझे कोई शौक नहीं मगर मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि भाई साहब भोजन में वेराइटी सर्विस में वेरायटी और उसके बाद जो इंतजामकार थे यार मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग आदमी थे या रोबोट? थे भाई साहब रात भर आप काम कर रहे हैं और सुबह सात बजे आप मैसेज भेज रहे हैं दरवाजे खटखटा रहे हैं, भाई साहब चाय लगी हुई है अरे भैया तुम भी सो जाओ ना नहीं कोई बात नहीं चलिए साहब अब यहां पर इस शादी में एक और खास बात थी यहां पर जो वधु पक्ष था ना वो विदेशी था साहब उन विदेशी वधू पक्ष को देखना अपने आप में एक मनोरंजक अनुभव था इतनी सभ्यता से वो सब इस रंग में घुल मिल गए थे कि कभी कभी तो हमें ये लग रहा था कि यार ये इन लोगों पर तरस आना चाहिए क्योंकि इन बेचारों को ये सब कैसा अजीब अटपटा लग रहा होगा जैसे हम आपको बताएं हम एक बार एक जीविश शादी में गए और साहब जीवि शादी में आइटम इज कॉल्ड ट्रेन ट्रेन ट्रेन डांस उस ट्रेन डांस उस में क्या होता है कि दुल्हन जो है उनको शायद या को या दुल्हन को कुर्सी पर बैठा लिया जाता है और वो कुर्सी दो तीन चार लोग अपने कंधों पर ले लेते हैं और उनके पीछे वो एक सर्कल में वो मतलब उनकी कुर्सी को घुमाया जाने लगता है और उस उनके पीछे लोग बाग छुप छुप छुप छुप करते हुए ट्रेन बना के दौड़ते हैं मतलब चलते रहते हैं गाने गाते रहते हैं डांस, कर। डांस करते रहते तो ये ट्रेन डांस जब हमने ये ट्रेन डांस देखा तो हमें बड़ा हास्यास्पद लगा कि यार ये क्या मजाक ये तो हमारे यहाँ बच्चों की गांव में मतलब गांव में क्या बचपन में बच्चे बन हम लोग रेल चलाया करते मगर हम लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था ठीक है यार किया था तो शायद हमें लगता है जिस तरह से हमें उस समय लगा था शायद उसी प्रकार से जो ये हमारे विदेशी बंधु थे इनको भी वैसा ही लगा होगा और साहब इन्होंने पूरी तरह से उसमें हिस्सेदारी की भाग लिया और जितनी हमारी परंपराएं पोथी जो कुछ भी था यानी पंडित जी बोलते थे हाथ इधर रखो उधर नीचे रखो ये ऊपर रखो ये बिंदी लगाओ ये करो वो सब करते गए उन्होंने साड़ियां महिलाओं ने महिलाओं ने साड़ियां साड़िया पहनी और साड़ियां पहनी और दे कैरिड इट सो वेल क्या हमको लगता है कि हमारे यहाँ की लड़कियां वो साड़ियां उतनी अच्छी तरह से नहीं पहन पाती आजकल कुर्ते पुरुषों आज ने कुर्ते कुर्तेजामे पहने खैर उनको तो कैरी करने की बात नहीं थी वो तो पुरुष तो कुर्ता पैजामा उतर के थोड़ी चला जाएगा ओहो खैर अच्छा साहब तो भैया ये हमने वहां बेंगलोर की शादी में हम दो तीन बातें आपको और बताना चाहेंगे एक तो मैंने आपको बताया ये सौहार्दपूर्ण वातावरण दूसरा उस वातावरण में किसी किस्म की कोई खटास नहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं आपको बताएं एक बड़ी टिपिकल सी बात होती है फूफा जी हर शादी में एक फूफा जी होते हैं फूफा जी का रोल यह होता है कि उन्हें शादी की कमियां निकालनी होती यानी कि निंदक नियर राखी वाले रोल में वो रहते हैं और साहब उन्हें तो शिकायत होती है हमेशा जैसे मान लीजिए अगर पनीर की सब्जी बनी है तो वो ये कहते हैं कि पनीर बेहद मुलायम है और अगर कहीं पनीर कड़ा है तो बोले साहब ये तो कड़ा है दांत से कट नहीं रहा है अब मैं आपको ये बता दूं कि पनीर क्या होता है ये तो हमारा आप सभी जानते हैं और अगर किसी के दांत से पनीर नहीं कट रहा है तो इसका मतलब यही है कि उस आदमी के दांत नहीं है, उसकी जगह पर जेलेटिन लगा है। खैर, चलिए, तो इस शादी में मुझे फूफा जी नहीं नजर आए, अच्छा मगर बहुत से दूर दराज के रिश्तेदार पुराने लोग, अपने ऐसे आपसे आप देहरादून की शादी में हित मित्र मिले उसी प्रकार से यहां भी मिले और लंबी लंबी बातें करने का मौका मिला बहुत ही अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण और साहब उसके बाद हम उससे शादी से निकले और हमें अगली शादी के लिए जाना था जयपुर हाँ यहां पर एक बात आपको और बता दें हमारी पत्नी जिनका गाना आप सुनते हैं जो प्रोग्राम के शुरू में आता है और अंत में आता है उनका गला खराब हो गया तो साहब हमारी बेटी ने टेक ओवर कर लिया उसने उनका रोल गाने के मामले में बखूबी निभाया और साहब ये खराब गला क्यों हुआ क्योंकि बंगलोर शहर एयर कंडीशन है हम लोग देहरा के 40 डिग्री से हैदराबाद के 42 डिग्री से सीधे पहुंच गए 20 डिग्री पर।, पर और साहब ये 20 डिग्री हमें तो ले पड़ा हमें नहीं हमारी पत्नी को ले पड़ा उनका गला खराब हो गया तो अब साहब इस खराब गले के साथ हम लोगों की सवारी चल पड़ी बेंगलोर से जयपुर के लिए आज की बात यहीं पर समाप्त करता हूँ और अगले सप्ताह इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मुझे अभी इस कहानी में दो मेजर इश्यूज और कवर करने हैं तो अब एक्चुअली फैक्चुअल कहानियाँ तो थोड़ी कम करेंगा और अगले हफ्ते जब आपसे बात करूँगा तो उन दो बातों को ज्यादा जोर से आपके सामने लाऊंगा तब तक के लिए आज्ञा आपने आज इतना समय दिया मुझको। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ धन्यवाद नमस्कार नमस्कार से दुल्हन को कभी ना तुम गोरिया दुल्हे राजा रखना जतन से दुल्हन को कभी ना दुखाना तुम गोरिया के मन को नाजुक है नाजुकी है पाली रे दुल्हनियाँ लाली लाली डुलिया में लाली रे दुल्हनियाँ पिया की प्यारी भोली भाली रे दुल्हनियाँ मीठे मेहनती के वाली रे दुल्हनियाँ पिया की पियारी भोली भाली, भाली रे दुल्हनियाँ